शिव पुराण वायवी संहिता परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन उपमन्यु कहते हैं यजुनंदन यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का स्वरूप है परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप कहते हैं कोई पर रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं पंच महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम परब्रह्म है वृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं प्रभो वेदों एवं ब्रह्मादी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के पर और अपर दो रूप हैं कुछ लोग महेश्वर को विद्या विद्या स्वरूपनी कहते हैं इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना यह विद्या अविद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि विश्व उनके वश में है भ्रांति विद्या तथा पर या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत कहा गया है सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सत्सतपति कहलाते हैं अन्य महर्षियों ने क्षर अपर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं कुछ महर्षि परम का कारण रूप शिव को समष्टि व्यस्ति स्वरूप तथा समष्टि और व्यस्टि का कारण कहते हैं अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यस्ति वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं अतः कारणार्थ वेदता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यस्टि का कारण बताते हैं कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है उसका नाम व्यक्ति है जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित है अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं प्रकृति का ही नाम प्रधान है जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं तेईस तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक धारणकर्ता प्रवर्तक निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरुभाव के एकमात्र हेतु हैं वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है